सर जो सेट की हमें अगर कुछ करना है तो हमें एक बहुत बड़ा रीजन चाहिए एक थाउजेंड ऑफ रीजन की नीड नहीं है हमें एक रीजन बड़ा हो तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं जैसे मेरे पेरेंट्स डेली निकलते हैं मैं फादर से ऑटो ड्राइवर तो सर जब डेली उनको देखता हूँ ना सर उनकी नीड्स में प्रॉब्लम है तो मैं डेली देखता हूँ सर डेली आई है स्टार्टिंग ट्राइंग कि क्या हो रहा है क्यों मैं कुछ नहीं कर रहा और सर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई में भी अच्छा नहीं अब वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं वो, वो आपके ऊपर डाल रहे, है कि जल्दी से जल्दी रहे हैं कि अब आपको जल्दी-जल्दी कुछ करना है नहीं वो तो रहे कह रहे हैं कि टेक योर टाइम ठीक है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यस yes, सर है ना तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आपको अंदर ही अंदर एक गिल्ट की फीलिंग हो रही है yes, आपको sir. अपने अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा किसी भी तरह से उनकी जो सफरिंग है वो खत्म हो उनको ये ना करना पड़े काम जो उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है मेरी वजह से या पैसे की वजह से और मैं फटाफट से जो फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो और मैं सब कुछ ठीक कर दूं दिस इज व्हाट यू वांट यस सर तो क्या सलूशन है अभी आपने खुद अपने अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला है कि पढ़ाई में भी मैं इतना अच्छा नहीं हूं यस सर तो कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है sir, मैं काफी बार मैंने ट्राई करा है कि मैं ट्राई करूं कि बट सर कुछ टैलेंट मिलता नहीं है कुछ भी नहीं मिलता अंदर से बस जैसे फील आता है कुछ भी नहीं क्या करना है अब इसमें एक स्टेप और हैं मैं अपने टैलेंट करो अपना पैशन करो लेकिन मेरी कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं अगर आपने ध्यान से देखी होगी जहां पर मैंने ये भी बोला है कि टैलेंट और पैशन ही सब कुछ नहीं होता है जैसे टैलेंट और पैशन सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है मैं बता देता हूँ क्या आता है आप लोग बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा सिंगिंग आता है डांसिंग आता है एक्टिंग आता है पेंटिंग आता है और पेंटिंग भी कौन सी वाली आती है मैं बताता है, आप कितने बड़े पेंटर बताना मैं सही कह रहा या गलत कह रहा हूँ आपने क्या पेंटिंग कर रखी होगी सबने कर रखी होगी सारे पेंटर बैठे हैं एक ऐसा एक पेपर होता है आ, बताना मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? यहाँ से एक नदी आ रही होती है इधर कॉर्नर से जो छोटी होती है यहां और यहां आते-आते बड़ी हो जाती है यहां कुछ पहाड़ होते हैं वहां एक सन होता है जिसकी कुछ रेज निकल रही होती है और इधर लेफ्ट साइड में पे एक पेड़ होता है और पेड़ के ऐसे-ऐसे करके कुछ ब्रांचेस होती है और ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे गोल-गोल जैसे बाल होते हैं ऐसा कुछ और पे एक हट होती है और हट भी ऐसी होती है जैसे इंडिया में आज तक ऐसी कोई हट देखी नहीं होगी किसी ने लेकिन पेपर में सबकी ऐसी ही एक हट होती है और क्या बनना है पेंटर बनना है मेरा टैलेंट क्या है मेरा पैशन क्या है पेंटर आप समझ गए यहां पे ट्रैप क्या है क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा कोई मैंने बहुत लोगों ने किया है मैं यहां पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं क्या हूं इफ इट्स रियली देन आपको कुछ करना पड़ेगा फिर तो काम अपने हो जाता है बट पैशन This is just a hobby. तो अब बात आती है, passion को भी छोड़ दो, talent को भी छोड़ दो, सीधा basics पे आते हैं कि भाई financial problem है, उसको हमको solve करना है। Yes sir। क्या बिना passion के वो solve नहीं हो सकती है? मतलब अब अगर आप मानो कि कोई भी काम है, कहीं से कुछ माल खरीदा और बेचा, उसमें passion कहाँ है? <laughs> हाँ साथी? उसमें talent क्या है? एक problem है किसी के घर में, क्या करना है यहाँ से सामान उठाया वहां पे जा करके बेचा पैसा कमाया धीरे धीरे इस काम को बढ़ाया इसमें पैशन कहां है बट पेरेंट्स आर सेइंग कि कुछ भी कर तुझे जो करना है हम कुछ तुझे रोकेंगे नहीं बट तू अभी जॉब नहीं कर गा, है टाइम तेरा अपने आप को बनाने का ठीक है तू अभी जॉब मत कर कुछ भी करना है हम... जॉब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा यहां पे, सर क्योंकि मैं तो बिजनेस की बात कर रहा सर पेरेंट्स आपके कह रहे हैं आपको जो मर्जी कर जॉब नहीं करना है राइट right? क्योंकि जॉब भी करने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए जॉब मिल भी गई 8-10000 की तो करोगे क्या यस yes, सर समझ गए ना उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है मतलब ये नहीं हो जाएगा जो आप चाह रहे हो वो सब सच नहीं हो जाएगा तो जो आप चाहते हमको साफ नजर आ रहा है इसको आप चाहते हो आगे और, yeah, yeah, sure, sure. Yeah, sir, yeah. तो आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम का निकालना जो हमको समझ आ रहा है पढ़ाई से नहीं निकल रहा है क्योंकि सब पढ़ाई में एक जैसे नहीं होते हैं yes, और ये सच्चाई है हर एक का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है तो अब अगर पढ़ाई में काटा लग गया दूसरी तरफ से जॉब पे भी काटा लग गया क्योंकि जॉब का डायरेक्ट कनेक्शन है पढ़ाई से सीधी सी बात है ना बिना पढ़ाई के आप कहीं जाओगे जॉब जौग मांगने के लिए तो क्या खाक जॉब मिलेगी आपको मिलेगी भी तो किस काम की होगी वहां ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या होगी तो जॉब को भी हमने हटा दिया उसके अलावा अगर आपकी जो प्रॉब्लम है यानी कि आपको क्या चाहिए पैसा चाहिए सही रास्ते से काम करके पैसा चाहिए तो अगर सही रास्ते से काम करके आपको पैसा कमाना है तो क्या उसका कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में yes, कितने रास्ते हैं बहुत हैं नहीं बहुत. ये आप बोलने के लिए बोल रहे हो सच में नहीं सर बहुत हैं बहुत हैं यस सर तो अभी कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो या yeah. आपकी एज क्या सत्तर साल हो गई 80 साल हो गई yeah, यंग हो साल के हो यस yes, सर एनर्जी पूरी है यस सर क्या रह गया मार्केट में वो देखनी जैसे जो अवेलेबल कम है उस जगह पे हम जाकर वो चीज कर सकते हैं कितनी चीजें कर सकते हो सर बहुत चीजें अनलिमिटेड कर सकते हो यस सर तो करते क्यों नहीं है ये सब हम सर उसके लिए तो पैसा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है ये किसने कहा आपको कि उसके लिए पैसा चाहिए कितने लोग ऐसे हैं एंटप्रेन्योर जो बड़े लेवल पे हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे से शुरुआत करी थी आप जानते अपनी फैमिली में ऐसे कुछ लोगों को जिन्होंने फैमिली में रिलेशन में यहां पे बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था आज नहीं कहां पर तो कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते है थैंक